जी। ओम ठतु सहन तुस् सहवी कर बात हो शान्दी। शान्दी। शान्दी। शान्दी। शान्दी। राज कक्षा अच्छा में स्वागत है नमस्ते ईश्वर जी। की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है ये जो तीसवा सूत्र है अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर अपरिग्रह ग्रह यमा तो ये अहिंसा सत्यस्ते स्त्य ब्रह्मचर अपरिग्रह ये यम है इस पर विचार कर रहे थे इसमें हमने अहिंसा क्या है सत्य क्या है ये बतला दिया था हमने सत्य के समय बताया था कि जैसा मन में हो वैसे ही वाणी में होना ये सत्य है क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं तो जो मन में हो वाणी में आता दोनों एक होना चाहिए मनस से कम वचत से कम आपकी आवाज कट रही है बीच में थोड़ी थोड़ी। हाँ, क्रैक हो रही है हम अभी देखते तो हैं आप लोग नहीं अब तो सुनाई भी नहीं पड़ हेलो नहीं? नहीं अब तो कट रही है आपकी आवाज जी, अरे फिर मैं, अभी नहीं अभी भी नहीं आ रही जी, बहुत थोड़ी सी एक दो तो शब्द आ रहे हैं बाकी तो कट रहे हैं सब कुछ दो, हाँ जी अब आवाज आ रही है कट कट के आ रही ठीक हैलो दोबारा से फोन करने लगे हैं ठीक है शायद आपके आने से एक आधा मिनट पहले शुरू किया था वो अच्छा अच्छा हाँ ठीक है तो मंत्र पाठ करते न खैर ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है सुधीर so, जी कभी टाइम निकाल के हम बैठे आपस में अच्छा जब भी आप कहे मेरे पास हाँ। मैं तो रिटायर्ड हूँ अच्छा ठीक है नहीं मैं बनाता हूँ कार्यक्रम पे आवाज आ रही है हाँ जी हाँ जी आप आ रही आचार्य इसमें आ रही है हेलो हाँ जी डॉक्टर मेरी आवाज आ रही है हाँ अब आ रही है आचार्य अच्छा बंद हो गई है डॉक्टर आवाज आ रही है हाँ जी आवाज अब आ रही है चलिए चलिए मंत्र जी। अब तो नहीं आ रही जी तो नहीं पे मुश्किल है राज्य में क्योंकि हमारा हाँ हाँ थीज़ी हाँ ठीक ठीक कोई बात नहीं वेट करते हैं थोड़ी पता चल जाएगा पहले बीच में तो बहुत बढ़िया आवाज आई थी।, हाँ थी ये अस्क पब्लिकेशन जो है ये हाँ बुक्स भी छापते होंगे फिर असल में आनंद सुधीप अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बताऊंगा बाद में ठीक है तो ये लेसन के बाद आप मेरे को फोन कर देना आई कैन टॉक ठीक ठीक ठीक है है है आचार्य जी हेलो डॉक्टर साहब हाँ जी आपकी आवाज ठीक आ रही है अभी तो अभी आ रही है हाँ जी बिल्कुल ठीक आ रही है अच्छा जी चलिए लाइट जला हाँ चलिए जी शुरू करते हैं मंत्र पाठ फिर शुरू करते हैं चलिए मंत्र पाठ ओम ओ सहना साहन सह वी कर्वा वह तेजस्विनावीतमस्त मिदिषा वह ओ शांति शांति शांति सभी को सादर नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन कक्षा में स्वागत है ईश्वर की असीम से से हम द्वितीय पाद के जो तीसवा नंबर सूत्र है यम अहिंसा सत्य सत्या ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम मान अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम है इसमें से अहिंसा की व्याख्या हमने कर दी कि अहिंसा किसे कहते हैं सत्य किसे कहते हैं भी बता देता कि यथार्थे वांगमन से जैसा मन में हो वैसे वाणी में होना ये सत्य कहलाता है परंतु ध्यान में रखना यह है कि यथार्थ बांग मन से का मतलब जैसा हमने देखा जैसा हमने अनुमान किया और जैसा हमने सुना उसी तरीके से तो जैसा देखा तो वैसा ही मन में है या तो जैसा मन में तो जैसा मन में थे, वैसे थे थे थे थे, तो और होना तो ध्यान है कि भाई हम जो भी बोलते हैं मन हो और वाणी में से बोलते हैं तो जो कुछ भी बोलते हैं तो दूसरे को समझा के लिए बोलते हैं दूसरे के पास अपनी बात को पहुंचाने के लिए बोलते हैं तो जो वाणी जो बोली जाती है तो ये वाणी भले ही मन में हो और वैसे ही वाणी में आ रही है तो यदि वह वा वाणी वंचिता हो ठगने वाली हो किसी को ठगने वाली हो यदि वह भ्रांति से युक्त हो भ्रांत हो माने वो वाणी हम जो भी वाणी बोल रहे हैं वो भ्रांति पैदा करने वाली हो तो वो सत्य नहीं कहलाएगी ऐसे ही यदि प्रतिपत्ति हो जो भी वाणी हम बोल रहे हैं वह निरर्थक है वह व्यर्थ है वह अर्थहीन है सामने वाले उसको वा प्रतिपति में जो कुछ भी तो सामने प्रतिपति होगा तो प्रतिपत्ति कराने में जो अपनी हम बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा जी आपकी आवाज फिर कट रही है बीच में। फिर वैसे ही हेलो नहीं जो है ना नहीं, अब सुनाई नहीं पड़ रही आप क्या कह रहे हैं जी हेलो हेलो आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही अब तो जी लग रहा है की यहाँ पर आज वातावरण खराब है अच्छा। हाँ आज वर्षा के जब मैंने वातावरण खराब है इसलिए शायद नहीं हो पा रहा है बीच में बिल्कुल ठीक, बिल्कुर ठीक अब आ रही आपकी है आपकी आवाज ठीक आ रही थी आपने आप जो कहा बीच में बिल्कुल कटी हुई थी पता नहीं ये बीच में ऐसा हो जाती है क्यों नहीं क्यों होती है सुनिए मुझे समझ में आया अभी आ रही है अभी ठीक आ रही है बिल्कुल जी ये तो तो तो और चलता ठीक ठीक ठीक है है है है है नहीं अब अब फिर फिर फिर फिर कट रही फिर कट रही रही हाँ जी जी जी अभी अभी कटी हुई थी बीच में अभी ठीक है? हाँ है अच्छा जी तो ये जो वाणी जो है भाई जी आपको आ रही है मेरी आवाज चलिए जी तो हाँ तो मैंने ये बताया था कि ये वाणी जो है महर्षि वेद्या जी कहते हैं कि वाणी तो सब प्राणियों के उपकार के लिए कही जाती है प्राणियों को हनन करने के लिए नहीं की जाती है इसीलिए ऐसी वाणी जो दूसरे प्राणी को घात करने वाला हो दूसरे प्राणी को नष्ट करने वाले हो वो सत्य नहीं कहलाएगा वो पुण्य की तरह लगता है की मैं सत्य बोल रहा हूँ पुण्य के रूप में होता है परंतु वह कष्ट ही देने वाला होता है वह पाप ही देने वाला होता है इसीलिए पूरी परीक्षा करके हमें सभी प्राणियों के हितकारी सत्य बोलना चाहिए यहाँ तक मैंने बता दिया था हां अब आगे है स्ते क्या है स्ते सुनाई दे रही है नहीं मेरी आवाज आ रही है जी ठीक सुनाई दे रही है। हां। तो अब आगे है स्तेय स्ते क्या है बोलते स्तेम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्या नाम परतः स्वीकरणम तत्प्रतिषेध पुनः अस्पारूपम इति बोल रहे स्तेय किसका नाम है तो स्तय माने चोरी किसका नाम है तो स्तय का मतलब है कि अशास्त्र पूर्वक जो द्रव्यों का जो हरण है द्रव्यों का जो स्वीकार दूसरे से द्रव्यों को जो स्वीकार करना है माने शास्त्र ने जिसकी आज्ञा नहीं दी है स्वीकार करने के लिए शास्त्र ने जिसकी आज्ञा नहीं दी है और उसको फिर हम स्वीकार करते हैं अर्थात अशास्त्रीय का मतलब हुआ कि अवैध रूप से जिसमें वैधता नहीं है जो ठीक नहीं है तो जो अवैध रूप से है जो शास्त्र पूर्वक नहीं है जो नियमानुसार नहीं है और फिर द्रव्यों को जो है दूसरे से हम स्वीकार करते हैं तो उसको चोरी कहते हैं उसको स्ते कहते हैं उसका नाम है स्ते होता है और तत्प्रतिषेध उसका जो प्रतिषेध है उसका जो निषेध है पुनः अस्प्रिया रूपम मैने उस पर चाह न होना स्प्रिहा का न होना रूपम जो का न होना ये जो है अस्तेय कहलाता है इसका नाम अस्तेय है आप यदि कोई भी घर में द्रव्य है आप पति पत्नी है बच्चे हैं और यदि वो स्वीकार कर ले रहे हैं वो ले रहे हैं अब वो चोरी है या नहीं है कोई चीज आपका इसमें है मैंने बिना यदि जो आ, मालिक है उसके आज्ञा के बिना यदि हम ले ले रहे हैं तो फिर वह चोरी कहलाता है क्योंकि वो जो है शास्त्र यही कहता है कि भाई शास्त्र यही है कह रहा है कि भाई जिसका जो चीज है और यदि आपको स्वीकार लेना है तो आप उससे पूछ करके लीजिए परंतु आप बिना पूछे ले ले रहे हैं तो वह चोरी हो जाएगा एक बात और दूसरी बात यह है कि आप पूछ करके भी ले रहे हैं कोई भी वस्तु आपको दे रहा है परंतु वह वैध नहीं है लेना उचित नहीं है अब जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा अधिकारी है कोई इनकम टैक्स का अधिकारी है कोई नेता है कोई ब, आ, क्या कहते हैं कि ए, ये जो है पार्टी इत्यादि है कोई बीजेपी है कोई कांग्रेस है या यहाँ पे जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी और क्या क्या पार्टी है जो भी पार्टी है यदि कोई भी पार्टी कोई भी नेता कोई भी अधिकारी धन ले रहा है दूसरे व्यक्ति उसको दे रहा है परंतु वह अशास्त्र पूर्वक अवैध है, है। वैध नहीं है भले ही वो सामने उसको दे रहा है वो किसी के घर में जाकर के चोरी नहीं कर रहा है किसी के घर में जाकर के नहीं ले रहा है परंतु हमारे ऑफिस में ही आकर के या हम कहीं पर भी जा रहे हैं सामने सामने यदि बातचीत करने के बाद भी यदि वो दे रहा है और हम स्वीकार कर रहे हैं तो वो चोरी है समझिए डॉक्टर साहब हाँ जी हाँ मैंने अशास्त्रीय यदि भले ही कोई आपको दे रहा हो भले ही आपको कोई दे रहा हो और आप उसको उस द्रव्यों को आप स्वीकार कर रहे हैं और यदि शास्त्र पूर्वक नहीं है नियम पूर्वक नहीं है तो वह चोरी कहलाएगा तो इसमें देने तो वाला है? भी चोर गिराएगा या देने वाला उसमें देने वाला है? भी तो गलत है ही सुविधा करने वाला, करने वाला हाँ, हो गया वो चोर तो वो हुआ जो लिया हाँ जी चोर जो हुआ तो वो लिया वो वो चोर नहीं कहेगा कहलाएगा जो तो मजबूरी में दे रहा है वो जबरदस्ती दे रहा है उसको तो पाप लगेगा ही वो तो गलत है ही हाँ जी परंतु ये है कि यहाँ पर ये जो स्वीकार कर रहा है लेने वाला जो है वो चोर है वो चोरा, हाँ जी, हाँ जी और वो जो ले रहा है स्वीकार करना है वो चोरी है हाँ जी। स्वामी जी एक प्रश्न करूँ यहाँ पर शास्त्रीय और अशास्त्रीय लेन देन में क्या अंतर है तो वही मैं बोला कई कई बार हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये शास्त्रीय के अशास्त्रीय है मैंने वैध और अवैध शास्त्रीय का मतलब ये हुआ कि ये जो वेद जिसकी आज्ञा दी है स्वीकार करने की उसको यदि आप ये करते हैं तो शास्त्रीय हो गया और जिसकी आज्ञा नहीं दी है वो अशास्त्रीय हो गया यदि आप मान लीजिए कि वो शास्त्रीय और शास्त्रीय तो उस रूप में हुआ अभी भी जैसे एक देश है अब किसी देश में कोई रूल बनता है कोई नियम होता है तो वह नियम और रूल वो संविधान वो शास्त्र हो गया अब वह जो है अब जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं और स्पीड आपने कर दिया स्पीडिंग का अब स्पीड आपने कर दिया अब जो है वहां पर एक जो है कानून बना है कि भाई आपको टिकट मिलेगी तो एक टिकट ये वैध हो गया तो टिकट आप फिर टिकट जो मिलेगी और तो आपने पैसा दिया कोर्ट में जाकर के तो ये चोरी नहीं हुआ वो वो जो लिया स्वीकार किया वो चोरी नहीं हुआ परंतु यदि वह जो है कि वो आपने स्पीड भले ही कर दिया है और यदि कोई ऐसी बात हुई और उस तरीके से आप उसको यदि घूस दे रहे हैं जो कि नियम से विरुद्ध है चाहे वह कोर्ट में दे रहे हो चाहे कहीं पर भी दे रहे हो तो फिर जो लेने वाला जो है वो चोरी कर रहा है ये हो गया इसीलिए वो सबको दिखा करके नहीं ले सकता ना जी सबको नहीं दिखा करके ले सकता तो सात तो देने, देने वाला मुक्त इसके मतलब देने वाला मुक्त है तो देने वाला भी तो गलत है ही हाँ गलत है हाँ ठीक है देने वाला तो गलत है ही दोनों दोनों ही हो गए ठीक है परंतु यहाँ पर चोरी किसका नाम है वो देखना होता है चोरी किसका नाम और उसको भी चोर हम कह सकते हैं, क्योंकि वो चोरी करके वो भी दे रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल छुपा करके दे रहा है वो भी चोरी के चोर के अंतर्गत आ जाएगा जो भी छुपा करके दे रहा है सबके सामने तो दे नहीं सकता तो सबके सामने नहीं दे सकता तो वो भी चोर हो गया ठीक है परंतु स्वीकार करने वाला असली चोर वो कह रहा है इसमें। वो जो स्वीकार कर रहा है वह जो है वो मुख्य रूप से जो है चोर है ये भी छुपा कर के दे रहा है परंतु तो इसके साथ मजबूरी है लेने वाले के साथ मजबूरी नहीं है ना ठीक है लेने वाले के साथ मजबूरी नहीं है इसके साथ मजबूरी है तो लेने वाला जो है वो उसके अशास्त्रीय कर्म को भी शास्त्रीय कर सकता है अगर वो इनकार कर दे तो हाँ, फिर बोलिए तो चोरी नहीं करे ना तो तो मिलेगा भी नहीं उसको हाँ हाँ अगर वो लेने वाला इनकार कर, ना कर देता है तो फिर ये सारा ही जो जो कर्म है वो शास्त्री हो जाएगा क्योंकि घूस हाँ, ना ना, तो तो हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है नियम तो यही है की घूस मतलो इसलिए लेने वाले का ज्यादा कसूर है हाँ तो वो तो वो लेने वाले का कसूर तो है ही देने वाले का भी कसूर है परंतु यहाँ समझना है की चोरी क्या है अच्छा चोरी लेना है ना चोरी हाँ ठीक है चोरी आप कहीं पर यदि किसी के अंदर डाका डाला जाता है तो लिया ही जाता है ना जी हम्म कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो देना चाहेगा तो कोई नहीं देना चाहे तो जबरदस्ती लिया जाता है डकैती जो किया जाता है तो वो जो वो चोरी है वो दूसरे कोटि में आ जाएगा मेरी दृष्टि में की जो देने वाला है वो पाप तो कर ही रहा है बल्कि कर ही रहा है पाप बल तो दूसरे कोटी में हाँ वो दूसरे कोटि में आ जाएगा समझ गए हाँ जी हाँ समझ गए भाई जी आपको कोई क्वेश्चन है इसमें नहीं ठीक है जी नहीं मैं मैं अच्छा इंडिया पूछ रहा हूँ हाँ आपको कोई क्वेश्चन है इसमें प्रश्न है प्रश्न है चलिए जी आगे अब आगे है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं तो बोलते है गुप्तेन्द्रिय उपस्थस्य संयम ब्रह्मचर्य का मतलब है वैसे ब्रह्मचर्य का की तो व्याख्या बहुत ही की जाती है परंतु यहां पर जो ब्रह्मचर्य कहने का अभिप्राय जो है जिस भाव से यहाँ पर ब्रह्मचर्य कहा गया है जैसी हम लोग व्याख्या करते हैं उस भाव से यहाँ पर नहीं है वैसे ब्रह्मचर्य को कहते हैं कि भाई ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को ब्रह्म कहते हैं वेद को ब्रह्म कहते हैं वीर को चर्य कहते हैं रक्षण को चिंतन को अध्ययन को तो ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ ने ईश्वर का चिंतन शरीर का रक्षण विद्या का अध्ययन इत्यादि वेद का अध्ययन इत्यादि ब्रह्म में विचरण करना ये ब्रह्मचर्य है ये कहते हैं परंतु यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य का जो मतलब है यहां पर जो ब्रह्मचर्य का मतलब है जिसको ये बतला रहे हैं है? वह है कि गुप्त इंद्रिय को गुप्तेन्द्रिय जो है उपस्थेन्द्रिय जो है उस गुप्तेन्द्रिय उसी की व्याख्या कर रहे उपस्थस्य जो उपस्थ है इसका जो संयम है यह ब्रह्मचर्य का लाता है इसको जो संयम में हम जब रखते हैं कंट्रोल में जब रखते हैं उपस्थ इंद्रिय को तो यह ब्रह्मचर्य का लाता है समझ गए जी हां ठीक जी। है वो भी है जो व्याख्या की जाती है परंतु यहां पर क्योंकि यहां पर जिसकी बात कही गई है गुप्तेन्द्रिय स्पष्ट है वो संयम में रखना ये ब्रह्मचरी है आगे है अपरिग्रह अपरिग्रह किसको कहते हैं तो अपरिग्रह क्या है तो बोल रहे हैं कि विषया अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात्वीकरणम अपरिग्रहः अपरिग्रह किसको कहते हैं जी तो बोल रहे हैं कि जो विषय है शब्द स्पर्श रूप असगंध है जो ये संसार की चीज है जो विषय वस्तु है जो कुछ भी खाना पी खाने पीने की चीज है जो भी घर द्वार है जो गाड़ी है ये जितने भी चीज है ये सब विषय के अंतर्गत आ गए तो देखो अर्जन अपरिग्रह क्या है तो अस्वीकार करने का नाम अपरिग्रह है अस्वीकार करने का नाम अपरिग्रह है क्या क्यों तो बोलते हैं दोष दर, दोष दर्शन दोष दर, दोष देखे जाने के कारण उसमें दोष का दर्शन करता है क्या विषय जो है क्या देखता है एक योगी एक जो साधक है क्या देखता है अपरिग्रह का पालन करते समय संसार के चीज में सबसे पहले तो ये देखता है कि जो भी विषय है जो भी हम कमाते हैं जो कुछ भी हम तो सबसे पहले विषय जो कुछ भी होगा उसका तो हमें अर्जन करना पड़ेगा उसको क्या करना पड़ेगा जी अर्जन अर्जन करना पड़ेगा तो अर्जन करना पड़ेगा प्राप्त करना पड़ेगा तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा व्यक्ति जो है आलस्य के बसी भूत होकर के भी ऐसा हो जाता है कि भाई विषय इसका अर्जन करना पड़ेगा तो छोड़ो आलसी बन करके इसकी बात यहां पर नहीं कहा जा रही कही जा रही है आलस्य के वशीभूत होकर के जब व्यक्ति विषयों का अर्जन नहीं करता है तो वो यहां पर अपरिग्रह नहीं कर रखिएगा। यहां पर तो ये है कि हमारे पास सामर्थ्य है हमारे पास सामर्थ्य है परंतु हम ये सोचते हैं कि इस सामर्थ्य को यदि विषयों के अर्जन करने में लगा, लगा देंगे विषयों को प्राप्त करने में लगा देंगे अधिक से यदि समय लगा देंगे तो हमारा जो गोल है मोक्ष की प्राप्ति हमारा जो गोल है ईश्वर की प्राप्ति उस वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें वह जो है समय नहीं लग पाएगा तो अधिक समय लग रहा है यहां पर इस बात को नहीं कहा जा रहा है भाई एक निश्चित समय में निश्चित मात्रा में अधिक से अधिक जब हम धन कमाते हैं क्योंकि वेद में कहा है कि सतहस्त समाह हस्त, हस्त संकर बोल रहे हैं एक हजार हाथ से कमाओ और सौ हाथ से दान दो हालांकि इसको दो तरीके से लोग व्याख्या करते हैं एक व्याख्या करते हैं शतहस्त समाह मने स वही का वही उसी क्रम से चलते कि शतहस्त समाह मने सतहस्त समाह मने सौ हाथ वाला हमारा समाहार होना चाहिए मैंने सौ हाथ से हमें धन इकट्ठा करना चाहिए और सहस्त्र हस्त संकी और हजार हाथ से इसको देना चाहिए ऐसा कहते हैं इसका मतलब ये हुआ ये तो प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि भाई सौ हाथ से कमाएगा तो उसके पास तो हजार सौ हाथ से कमाया अर्थात सौ रुपया कमाया तो फिर हजार रुपया देगा कहां से हजार रुपया तो दे नहीं सकता सौ ही रुपया कमाया तो सौ रुपया सौ रुपया दे सकता है यदि कोई बहुत ही बड़ा ये हो गया तो सौ रुपया का सौ रुपया दे सकता है परंतु सौ रुपया का सौ रुपया देगा हजार रुपया कैसे दे सकता है हजार रुपया दे देगा तो किसी और कर्जा ले या फिर दे तो वो ठीक नहीं है तो यदि हम इस तरीके की व्याख्या करते हैं कि सौ हाथ से कमाओ और हजार हाथ से दान दो इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमारे अंदर प्रवृत्ति होनी चाहिए अधिक से अधिक दान देने की ये तो काव्य हाँ भाषा है मेरे हाँ अधिक से अधिक दान देने की अर्थात ये हुआ श्रद्धा देयम अश्रद्धयादेम श्रिया देम संविदा हम... देयम संविदा संभिदा... मन बोल रहे हैं कि देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए देने की प्रवृत्ति छूटनी नहीं चाहिए तो बोल रहे हैं कि श्रद्धा हमें श्रद्धा पूर्वक देनी चाहिए अपने मन में श्रद्धा लाइए फिर आप ब्राह्मण को विद्वान को जो पर जो आवश्यकता है जहां पर किसी चीज की आवश्यकता है गुरु गुरुकुल इत्यादि में आवश्यकता है गरीबों को खिलाने में आवश्यकता है वस्त्र में आवश्यकता जहां पर भी है तो श्रद्धापूर्वक दीजिए जब श्रद्धा नहीं है तभी देना बंद मत कीजिए अश्रद्धा है तभी दो देना बंद मत करो फिर कहते हैं लज्जा से दो भाई निर्लज जो फिर लज्जा से दो क्योंकि हम अश्रद्धा है श्रद्धा है ही नहीं तो फिर मैं जो है क्यों दूंगा तो बोलते लज्जा से दो दूसरे व्यक्ति दे रहा है हम नहीं देंगे तो क्या होगा तो ये रियादेम और फिर बोल रहे हैं कि लज्जा भी नहीं है निर्लज हो गए तो बोलते भयादयम डर से दो यदि नहीं दोगे तो क्या है कि परमात्मा बहुत बड़ा जबरदस्त है वो दंड देगा इत्यादि मन में भावना ला करके डर से दो डर भी नहीं है भगवान कुछ होता ही नहीं है क्या करना तो बोल रहे हैं की संविदा दे मैं ज्ञान पूर्वक दो भाई क्यों देना चाहिए यदि हम फिर विचार करो कि हम भोजन जो करते हैं तो भोजन करते हैं तो पेट में जाता है पेट सोचने लग जाए कि भाई हम किसी को देंगे नहीं ना हम ब्रेन को देंगे ना हम पैर को देंगे न हाथ को देंगे वहीं का वहीं रह जाएंगे तो वहीं का वहीं रह करके जो पेट में ही रह जाता है जो सड़ जाता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो खुद भी बीमार हो जाता है और पूरे शरीर को बीमार कर देता है जहां पर भी हम देखते हैं तो देने की प्रवृत्ति है हम भोजन कर रहे हैं खुद के पास पूरे पूरे रख करके पूरे ब्रेन को भी दे रहा है हाथ को भी दे रहा है अर्थात ब्राह्मण को भी दे रहा है क्षत्रिय को भी दे रहा है को भी दे रहा है। हम देख रहे हैं वायु अपने लिए नहीं है वायु हमारे लिए वायु हमें जीवन दे रहा है सूर्य हमें जीवन दे रहा है प्रकाश दे रहा है चंद्रमा हमें शीतलता और प्रकाश दे रहा है आप जहां पर भी देखेंगे आपने देखा होगा कि कि जो कहा जाता है ना कि फल जो है अपने लिए नहीं है जो फ्रूट वह हमारे हमारे लिए है हमें वह वृक्ष अपने आप भोजन नहीं करता है कि फ्रूट उत्पन्न किया और खुद ये कर लिया वो हमें दे रहा है नदी अपने लिए नहीं बहती है हमारे लिए बहती है तो जो कुछ भी संसार में देखा जाता है कि सबसे देने की तो प्रवृत्ति हो या चेतन देने की प्रवृत्ति तो होनी चाहिए देने की तो शतह समाहर सहस्त्र संक्र का मतलब यही है कि हम हमारे अंदर भावना होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक दें, हम कृपण न बने समझ गए जी ये और दूसरे तरीके से इसकी व्याख्या की जा सकती है जो एक्चुअल एक्चुअल मतलब यह है, इस तरीके से है कि जैसे हम अनु के साथ तो और से कम जो है एक किया है जी आपकी आवाज़ कटनी शुरू हो गई है आप अभी तक तो ठीक थी हेलो हाँ जी अब ठीक है बीच में आवाज आपकी कट गई थी तो मैं बता रहा था कि सतहस्त के दूसरी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं कि हजार हाथ हाथ से कमाओ सौ किन परसेंट दो तो दोनों तरीके से आप अनवय करके जब सतहस्त समाह करेंगे तो उसके आधार पर करेंगे भाई हमारे अंदर भावना होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक दे, देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और जब सहस्त्र हस्त समाहत हस्त संक्र कहेंगे तो कहेंगे कि हजार हाथ से दो हजार हाथ से कमाओ और सौ हाथ से दो मतलब दो. तो दोनों तरीके की इसमें निर्देश है परमात्मा के द्वारा तो यहां पर इसका निषेध नहीं किया जा रहा है कि धन मत कमाओ इसका निषेध नहीं किया जा रहा कि विषयों का अर्जन मत करो आवश्यकता जितनी है एक निश्चित समय में निश्चित मात्रा में अधिक से अधिक यदि हम कमाते हैं तो उसको वेद निषेध नहीं कर रहा है कर सौ वर्ष तक जिए परंतु दीन हीन हो कर के न जिए ये परमात्मा का आदेश है परंतु यहाँ पर जो महर्षि वेद व्यास रहे कर उस बात को कह रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक धन यदि हम कमाते हैं अधिक से अधिक समय उसमें ये लगाते हैं तो अधिक से अधिक क्योंकि हम अध, आवश्यकता से अधिक धन कमाएंगे तो अधिक समय लगाना पड़ेगा तो अधिक समय लगाना पड़ेगा तो फिर जो है कि जिसके लिए जीवन मिला है मानव जीवन का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा इसलिए हैं कि वह एक योगी विषयों के अर्जन में दोष देख रहा है कि मैं आवश्यकता से अधिक यदि मैं इसमें लगाऊंगा समय इसके अर्जन में तो क्या है कि फिर मुझे ईश्वर की उपासना के लिए फिर हमें ध्यान के लिए हमें फिर जो है हमें इसके लिए जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जो कार्य करना है वह नहीं हो पाएगा इसलिए विषयों के अर्जन में दोष देखता है और उस अर्जन में दोष देख करके अशु उस्व को अस्वीकार कर देता है ऐसे ही दूसरा विषयों के जब ही अर्जन किया अधिक समय लगा करके हमने जो अर्जन किया तो अर्जन कर लिया इतने ही से काम चल जाता है क्या यदि मान लीजिए कि आपने आवश्यकता से अधिक घर पे गाड़ी ले लिया या आपको ऐसी चीज है कि आवश्यकता से अधिक कर लिया तो अब वैसे क्या घर खरीद लिया या गाड़ी खरीद लिया या कोई भी चीज ऐसा कर लिया तो क्या उतने ही से काम हो जाएगा क्या उसकी तो रक्षा भी करनी पड़ेगी ना हमने हाथी खरीद लिया अब हाथी की रक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी हाँ जी। तो जब हाथी की रक्षा करनी पड़ेगी तो उसके लिए भी तो उतना अधिक समय चाहिए तो ऐसे ही जब हम आवश्यकता से अधिक धन का अर्जन करने लग जाते हैं दर अधिक अर्जन करते हैं तो उसके रक्षण करने में भी समय लगता है और जब रक्षण करने में समय लगेगा तो फिर जो है उस साधक वो उसमें दोष देख रहा है कि भाई इसमें अधिक समय लग रहा है जो कि निरर्थक है जो कि हमें हमें एक ही ही जितना इतने ही से से से कार्य कर सकता सकता था थोड़े से काम सकता था थोड़े काम और इसको हमने अधिक से करने तो हमें रक्षा करने में समय लग रहा है तो ऐसा विचार करके फिर वह रक्षण में भी दोष दिखता है तो इसीलिए उसको अस्वीकार कर देता है उतनी कम से कम वह प्रयोग करता है कम से कम स्वीकार करता है जितना उसके लिए उसके परिवार के लिए उसके लिए चाहिए उसके परिवार के लिए चाहिए बच्चे के लिए चाहिए बाल बच्चे के लिए चाहिए सोसाइटी के लिए चाहिए बस उतने पर वह केंद्रित रहता है फिर जो है आगे क्षय चौथा जो दोष देखा पहला अर्जन दूसरा रक्षण तीसरा क्षय क्षय दोष अब क्षयोष उसके अंदर व्यक्ति देखता है कैसे देखता है कि भाई आपने जिस चीज का अर्जन किया बहुत अधिक प्राप्त कर लिया उसको रक्षा भी कर रहे हैं परंतु तो उसका पूरा तो उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपने बहुत अधिक यदि आपने खरीद लिया बहुत कुछ आपने कर अब यदि हमें दो वस्त्र से काम चल जाएगा तो दो वस्त्र से काम मैंने काम जो चलेगा तो हमने क्या किया हमने सौ एक सब कपड़ा खरीद लिया एक सौ कपड़े खरीद लिए पचास कपड़े खरीद लिए ऐसे हमने देखा कि सैंडल जो है कि हमें जो दो सैंडल से काम कर सकता था हमने पच्चीस सैंडल खरीद लिया पचास सैंडल खरीद लिया पचास चप्पल जूते खरीद लिए अब उसको रक्षा करो उसको जो ठीक से रखो अब यदि सबका तो उपयोग हम कर नहीं सकते तो सबका उपयोग नहीं कर सकते तो क्या होगा अपने नसी होना है वह एक ने एक दिन खराब ही होना है वो विषय वो वस्तु तो खराब ही होना चाहे कितना भी साड़ी रख लो कितना भी आप जो है सूट रख लो कितना भी कुछ रख लो अब कुछ भी यदि कोई रखता है व्यक्ति तो वो केवल पेटी में बंद रखने से वो तो खरापी होना है इसीलिए वह क्षय का भी दोष देखता कि वह नष्टी होना कि पूरा पूरा उपभोग कर ही नहीं सकता अब पूरा पूरा उपभोग करेगा तो भोगे रोग भयम भोग अधिक करेगा तो रोग होगा इसीलिए वह क्या करता है क्षय भी दोष देखता कि ये नष्ट हो जाएगा एक तो ये देखता है दूसरी बात ये देखता है कि भाई जो विषय है जो कुछ भी हमने किया एक नष्ट होना है तो ये नष्ट नष्ट ही होना है इसलिए उतने ही ही ही उपयोग करो, करो, इतने ही करो, इतने प्रयोग धन, धन इत्यादि का जो उपयोग करो जितना कि परिवार इत्यादि चल जाए समाज इत्यादि में हम दे सके उसको व्यवस्थित कर सके तो उसके लिए ही बस आवश्यकता होनी चाहिए उसके लिए ही परिश्रम होनी चाहिए और जो है हमें मोक्ष के लिए होना चाहिए तो ऐसा जो है वह क्षय दोष को देख करके उसको फिर अस्वीकार करता है फिर जो है तो पहला हो गया अर्जन दूसरा हो गया रक्षण तीसरा हो गया क्षय अब चौथा जो है संग दोष है संग, संग दोष क्या संग है जी भाई अब जो चीज हमने खरीदा जो कुछ भी हमने बहुत अधिक आवश्यकता से अधिक हमने उसको ले लिया तो अब क्या होगा जी अब यह है कि उसके प्रति हमारा लगाव हो गया अटैचमेंट हो गया है उसके प्रति राग हो गया अब जब राग हो गया है तो अब उसको हम दूसरे को देने में कतराएंगे हम दूसरे को नहीं दे सकते लगेगा कि देखो हमें इतना हमने परिश्रम करके कमाया करके किया और इसको हमें दूसरे को देना पड़ रहा है तो ऐसे मन में भावना व्यक्ति की बन जाती है तो ये अटैचमेंट की भावना जो है आसक्ति की जो भावना बन जाती है तो इस आसक्ति राग भी एक क्लेश है ना तो उस संग दोष को देख करके उसको विषयों को अस्वीकार कर देता है और पांचवा जो है हिंसा हिंसा का भी ध्यान देखता है हिंसा दोष भी देखता है क्या देखता है जी हिंसा दोष हिंसा दोष देखता है कि भाई जो कुछ भी हमने विषयों का अर्जन किया रक्षण किया क्षय किया उससे आसक्ति जो हो सकती है अब उसमें यह है कि जो विषयों को हम जो अर्जन कर रहे हैं अब एक यदि किसान जो है किसान जो खेती कर रहा है और या कोई भी व्यक्ति किसी चीज का काम करता है अब इतना बड़ा गेहूं का ढेर लगा लिया या कोई भी ऐसा कर लिया तो अब यह है कि कितना भी सावधानी पूर्वक यदि व्यक्ति करेगा तो कीड़े इत्यादि को मार भी देगा एक ध्यान रखिएगा एक तो अपरिहार्य हिंसा है जो सांस ले रहे हैं कितने बैक्टीरिया भीतर आ रहा है और शरीर हम जो है क्या कहते हैं हम हर दिन जो है शरीर को साफ करते हैं साफ नहीं करेंगे वैसे साफ करते तो उसमें भी कितने शरीर पर बैक्टीरिया जमा हुआ होता है तो वो सभी मर मरता वो तो अपरिहार्य हिंसा है तो उसको हिंसा नहीं करेंगे तो अहिंसा हो गया तो ध्यान रखिएगा परंतु जहां पर हम बच सकते हैं जितने में हम बच सकते हैं और यदि उस तरीके से हम जहां पर हम बच सकते हैं वहां नहीं बच पाए तो फिर जो है वह दोष के अंतर्गत आ जाता है तो इसीलिए हिंसा भी एक दोष है क्योंकि हम विषयों का हमने जो अर्जन किया अब उसको रक्षण इत्यादि जो करेंगे रक्षा इत्यादि करेंगे तो उसमें जो है बहुत सारे कुछ जो है मर सकते हैं कीड़े मकोड़े इत्यादि मर सकते हैं जहां तो वो इस दोष को भी देख करके वह जो है योगी जो है उस विषयों को जो अस्वीकार कर देता है उसको अपरिग्रह उसको अपरिग्रह कहते हैं तो ध्यान ये रखिएगा यहाँ पर वह जो आलस्य के कारण यदि वह धन का अर्जन नहीं कर पा रहा है तो वह अपरिग्रह के अंतर्गत नहीं होगा प्रमाद के कारण धन का अर्जन नहीं कर पा रहा है वह अपरिग्रह के अंतर्गत नहीं आ पाएगा एक यदि गरीब व्यक्ति है उसके पास है ही नहीं तो उपयोग क्या करेगा तो वो उसको अपरिग्रह नहीं कहेंगे वो तो अपरिग्रह मन के अंदर भावना यदि उसके पास धन हो गया सामर्थ हो गया और उसके बाद यदि उसको अस्वीकार नहीं करता है वह अपने लिए उतना ही प्रयोग करता है जितना उसके लिए चाहिए वह उसको स्वीकार नहीं करता है तो फिर जो है वह अपरिग्रह कहलाता है तो बताया कि इति यमा ये यम कहलाते हैं समझ गए जी ठीक ठीक इतने में कोई प्रश्न नहीं, नहीं नहीं, भाई जी आपको नहीं। कोई प्रश्न नहीं चलिए अब आगे है इकतीसवा नंबर अब ये जो ये यम है ये जो यम है ये यम को महाव्रत कहा गया है क्या कहा गया जी मैंने नियम को महाव्रत नहीं कहा गया नियम जो है संतोष शौच संतोषाध्याय परिधान ये तो व्रत है ठीक है परंतु ये अहिंसा सत्य अस्त ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये महाव्रत है ये कोई मामूली व्रत नहीं है व्रत का मतलब ये नहीं हुआ कि जो उपवास कर लेना एकादशी के दिन उसको उपवास को व्रत कह देते है ठीक है किसी मायने में यदि शरीर अस्वस्थ है तो वो जो है की उसको कर रहा है तो भले ही व्रत हो जाए परंतु यहां पर जो व्रत जो है ये जो अहिंसा इत्यादि का जो अहिंसा सत्य ब्रह्मचर अपरिग्रह इसको व्रत कहा गया यार ये व्रत माने महाव्रत है इसको महाव्रत क्यों कहा तो बोल रहे देखो जाति देश काल समया नव सार्वभौमा महाव्रत बोलने के देखो जाति देश काल और समय से अनवचिन्न पृथक रहित तो जाति से रहित जाति से अबाधित पृथक काल देश से पृथक काल से पृथक और समय से पृथक सार्वभौमा अर्थात जो सभी भूमियों में सभी अवस्थाओं में जो होने रहने वाली जो है या पालन करने योग्य जो है अहिंसा सतअस्तय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये सभी भूमियों में होने वाला ये महाव्रत है सभी अवस्थाओं में सभी परिस्थितियों में ये होने वाला महाव्रत है तो सार्वभौमा महाव्रतम ये सार्वभौम महाव्रत तो सार्वभौम का मतलब है सभी परिस्थिति भी नहीं अर्थ लेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा सभी विषयों में सर्वा मने सर्वे सर्वेशु विषय सभी विषयों में सर्वथा पूरी तरीके से जो अविदित व्यभिचार है जो आगे वह व्यभिचरित न होने वाला जो है वो सार्वम है वो आगे महर्षि वेदव्यास व्यास खोलेंगे ही तो वहीं पर हम आपको बताएंगे तो यहां पर यह है कि सभी भूमियों वाला ये महाभारत है सभी विषयों में सभी विषयों में पालन किए जाने वाले महाव्रत है पूरी तरीके से तो एक एक उदाहरण महर्षि वेद व्यास जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं उसी पे चलते हैं महर्षि वेद जी कहते तत्र वो जो अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर अपरिग्रह उसमें से तत्र में से अहिंसा ले रहे हैं ऐसे सब में समझ लेना है क्योंकि तो अहिंसा को परिशुद्ध करने के लिए अहिंसा को ही अवदात करने के लिए अहिंसा को ही शुद्ध करने के लिए और को किया जाता नियम भी किए जाते हैं पीछे आपको हमने पढ़ाया है तो यहाँ पर ये यह अहिंसा, अहिंसा जैसे जा, जातव छिन्ना जैसे अहिंसा के संबंध में कि जाति से अवचिन्न अहिंसा जाति से युक्त अहिंसा क्या भाई हम मनुष्य जाति को नहीं मारेंगे परंतु मत्स्य जाति को मारेंगे हम बकरी जाति को, को मारेंगे, हम गाय को मारेंगे इत्यादि तो ये जाति मैंने जाति से भी अलग होना चाहिए मैंने ये नहीं होना चाहिए कि हम एक जाति को बस अपने मन में सोच लिया कि भाई इसको नहीं मारेंगे दूसरे को मारेंगे तो ये इसी बात को कर रहे तत्र अहिंसा जात अवचिन्न जाति से अवचिन्न जाति से जो है सीमित जाति से युक्त जो है आ, जैसे ये अहिंसा हो गया जाति से आ, युक्त अहिंसा क्या मत्स्य बधकस्य मत्स्यु एवं न अन्यत्र हिंसा बोल रहे हैं मछली मारने वाला जो है मल्लाह जो है मल्लाह को कहते हैं मत्स्य बधक तो जो मत्स्य को बध करने वाला जो है उस मत्स्य के बध मत्स्य को बध करने वाले मारने वाला मछली मारने वाले का जो मत्स्यों में मत्स्य व हिंसा मत्स्य में ही हिंसा है कि मैं मछलियों को ही मारूंगा और अन्य किसी प्राणी को नहीं मारूंगा न अन्यत्र हिंसा माने अन्यत्र दूसरे प्राणियों में कुत्ता बिल्ली भैंस Uh, क्या कहते हैं गाय सुअर या कोई भी है इसमें हिंसा नहीं करूंगा इसमें हिंसा का न होना ये जाति से अव अहिंसा हो गया मैंने मत्स्य में हिंसा कर दिया परंतु मत्स्य भिन्न जो और हो गया उसमें हिंसा नहीं है उसमें अहिंसा है बोले तो ऐसा नहीं होना है ये ऐसा नहीं तब ये ये महाभारत नहीं है ये महाव्रत नहीं है ये भले ही व्रत हो जाए कि हम इसको नहीं मारेंगे इसको मारेंगे इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये तो चाहे जाति से अलग अलवच्छिन्न होनी चाहिए जब किसी भी कोई भी जाति हो क्यों चाहे वह बकरी क्यों ना हो चाहे वह भैंसा क्यों ना हो चाहे वह गाय क्यों ना हो चाहे वह सुअर क्यों ना हो यदि हिंदू सुअर को मारता है हिंदू यदि मछली को मारता है क्या बोलते हैं मुसलमान गाय को मारता है वह जो भी किसी भी अवस्था में मारता है तो वह हिंसा है अहिंसा नहीं है इसलिए करें कि जाति से अनवच्छिन्न जब अहिंसा होगी तो वह महाभारत का लाएगी समझ में आया जी बिल्कुल जीव तो जीव है हाँ ऐसे ही सत्य भी समझना है ऐसे ही अस्थय भी ऐसे ब्रह्मचर्य भी अपरिग्रह भी सब कुछ में कि भाई जाति से हम एक जो हम इस जाति से हम झूठ नहीं बोलेंगे इस समूह से झूठ नहीं बोलेंगे हम स्त्री जाति से झूठ नहीं बोलेंगे दूसरे से बोल लेंगे इत्यादि इत्यादि वो सब में ऐसे ही घट जाएगा सो ध्यान रखिएगा आगे ही देश का ले लीजिए सैब शैब मैंने साय अहिंसा यदि वही अहिंसा देशाव छिन्न जैसे देश से अवचिन्न अहिंसा देश से अवचिन्न देश से युक्त अहिंसा मैंने क्या नव तीर्थ हनिष्यामी इति मैं तीर्थ में नहीं मारूंगा मैं किसी तीर्थ में किसी कोई तीर्थ स्थल है कोई मंदिर है कोई ऐसा स्थान है कोई ऐसे जो हम विद्वान तीर्थ का मतलब क्या हुआ जो तराने वाला हो जो व्यक्ति को तराता है जो स्थान जो व्यक्ति वो सब तीर्थ का लाता है तो तीर्थ के सामने होने पर तीर्थकार से यदि हम लेंगे विद्वान तीर्थ के सामने होने पर हम हिंसा नहीं करेंगे और तीर्थ का मतलब स्थान लेंगे क्योंकि यहां पर तीर्थ का मतलब देश लिया है तो देश पर लेंगे विद्वान का तो लोगों को उपदेश देते हैं जो कि दुख से व्यक्ति बचता है वह सही रास्ते पर चलने देता है उस स्थान का नाम तीर्थ है तो उस तीर्थ में मैं नहीं मारूंगा पौराणिक लोग तीर्थ कार्य और भी तीर्थ लेगा तो जो भी हो अर्थात तीर्थ में मैं नहीं मारूंगा और अन्य स्थान पर मैं मार दूंगा तो बोल रहे हैं कि नहीं। में मैं नहीं मारूंगा मगर दिल्ली में <laughs> हाँ हरिद्वार में मैं नहीं मारूंगा परंतु दिल्ली में मार दूंगा हाँ तो काशी में नहीं मारूंगा परंतु जो है बिहार में मार दूंगा तो इत्यादि यह हम हमारे यहाँ पर होता है कोई भी जनकपुर में नहीं मारूंगा और जगह मार दूंगा तो इत्यादि तो ये बोल रहे की तीर्थ में मैं नहीं हनन करूंगा तो तीर्थ में नहीं हनन करूंगा तो यहां पर जाति एवं देश से अविछिन्न हो गई ना अहिंसा भाई देश से देश से स्थान से अवच्छि अहिंसा जो है अव हो गया युक्त हो गया तो बोल रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है मने ये देश से अवच्छिन्न अहिंसा हो गया नीर्थ हनि श्यामी तो बोल रहे हैं कि नहीं चाहे वो तीर्थ हो, हो कोई भी तीर्थ हो कोई भी स्थान हो कोई भी देश हो देश करते स्थान को कोई भी कहीं पर भी हो चाहे वह भारत हो चाहे वह अमेरिका हो चाहे वह जापान हो चाहे वह ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे वह चंद्रमा हो जहां पर भी हो कहीं पर भी जो है मैं किसी को नहीं मारूंगा यह सार्वभौम महाव्रत हो गया यह हो गया ऐसे ही जाति देश के होता है काल काल काल का मतलब क्या है जी काल का मतलब यहां पर समय भी आगे दिया है तो काल और समय में अंतर है यहां पर काल काल का मतलब होगा कि जो दिन है जो टाइम है काल समय भी टाइम अर्थ में परंतु तो यहाँ पर टाइम अर्थ में नहीं लेंगे अभी बताऊंगा आगे क्या अर्थ होगा उसका पर तो अभी काल का ले लीजिए ठीक काल भाई इस समय में चतुर्दशी के दिन जैसे उदाहरण दिया यहां पर न चतुर्दश्याम न पुण्य अहनि हनिश्यामी बोले चतुर्दशी के दिन जो है वो पुण्य का दिन है या चतुर्दशी के दिन जो है मैं नहीं मारूंगा अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन या कोई भी ऐसा एक उदाहरण दे लिया कोई भी पुण्य दिन जिसको हम मानते हैं कि भाई ये जो है पुण्य दिन है आज जो है प्रसन्नता का दिन है चलो आज हम जो है हिंसा नहीं करेंगे तो ये करें कि पुण्य न पुण्य अहनी हनिश्यामी और पुण्य दिन में मैं नहीं मारूंगा चतुर्दशी के दिन नहीं मारूंगा और आज क्या आधार पर आज मंगलवार है हनुमान जी का दिन है आज मैं नहीं मारूंगा तो ये हनुमान जी का दिन है आज या आज शिव जी का दिन है आज सोमवार का दिन है आज शिव का भगवान का दिन है तो इसलिए मैं जो है आज के दिन तो मैं हिंसा नहीं करूंगा मैं आज के दिन तो मैं मछली नहीं खाऊंगा आज के दिन मैं मीट नहीं खाऊंगा ध्यान रखिएगा खाना भी हिंसा है ध्यान रखिएगा इस चीज को जो भी खाते हो छोड़ देनी चाहिए अर्थव पाप कर रहा है तो चतुर्दश्याम नो तो मान चतुर् न चतुर्दश्याम न पुण्य चतुर्दशी में या पुण्य दिन में मैं नहीं हनन करूंगा तो उस दिन नहीं करूंगा तो ये हो गया काल से अवचिन्न काल से युक्त हो गया अहिंसा काल से अव अहिंसा हो गया समझ गया जी हां हां हाँ। तो काल से अवच्छिन्न अहिंसा हो गया आगे करें समय शैब त्रिभी उपरतस्य समिन्ना देव ब्राह्मणार्थे न अन्य था हनिष्यामी बोल रहे हैं कि वही अहिंसा त्रिभी माने जाति देश और काल त्रिभी उपरतस्य मने जाति देश और काल से ऊपरत जो व्यक्ति है मने जाति देश और काल काल इनकी सीमाओं से जो रहित है तो यहां पर यह कह रहे हैं कि जाति कहा शैब अहिंसा वही अहिंसा त्रिभी ही उपरुत तीन से ऊपरत तीन से रहित रत मैने युक्त लगा हुआ उपरत मने इससे ये उपरत है इससे जो रहित है तो जाति देश और काल से रहित माने जो जाति से बंधा हुआ नहीं है अर्थात जाति जाति ऐसे देश से ऐसे काल से तो जाति देश और काल से रहित जो व्यक्ति है अर्थात जाति में वो नहीं मार रहा है माने जाति ऐसे ही देश की बात है इस सबसे वो है इसमें हिंसा नहीं कर रहा है इन सब में जो है अहिंसा का बहुत बने इन जाति देश इत्यादि के नियम जो है जाति देश और काल और जाति देश और काल के सीमाओं से जो है उस सीमाओं में न हो करके भी जो समय है उस समय से अवचिन्न अहिंसा जाति देश और सस्ती विभक्ति यहां पर सो ध्यान रखिएगा कि जाति देश और काल से रहित के रहित जो है का रहित का समय से अवच्छिन्न जो अहिंसा जाति देश और काल से रहित जो है उपरत का मतलब हो गया उससे अलग हो जाना उपरत का मतलब समझे जी अलग ये व्यक्ति इससे है। उपरत है इससे उदासीन है ये तो ऐसे जाति की हिंसा से उदासीन है देश की हिंसा से उदासीन है और काल की हिंसा से उदासीन है अर्थात तो जाति किसी जाति कि मैं मत जात मतलब किसी जाति को नहीं मैं मारूंगा उससे युक्त है देश से भी है काल से भी है तो ऐसे व्यक्ति के तो जाति देश और काल से युक्त व्यक्ति के का जो समय से अवच्छिन्न अहिंसा है उसका भी समय से अवचिन्न अहिंसा हो सकती है क्या समय तो जैसे यहां पर समय का मतलब हुआ एक नियम एक जो नियम विशेष है क्या नियम विशेष धारण दिया कि देव ब्राह्मणार्थे मैं जो हिंसा करूंगा मैं देवताओं के लिए करूंगा और ब्राह्मण के लिए करूंगा और किसी के लिए नहीं करूंगा एक नियम बना लिया कि मैं देवताओं के लिए करूंगा और ब्राह्मण के लिए ही मैं जब भी मुझे हिंसा करने की बात आएगी तो ब्राह्मण के उद्देश्य में करूंगा और देवता के उद्देश्य करूंगा तो बोल रहे हैं कि देव और ब्राह्मणार्थी नहीं करूंगा ऐसा तो समयाव छिन्न अहिंसा है कि मैं ब्राह्मणों के लिए ही हिंसा करूंगा इसके लिए ही मैं हिंसा करूंगा दूसरा धन है, क्षत्रिय नाम युद्ध एवं हिंसा न जैसे कि क्षत्रियो का युद्ध में ही हिंसा है अन्यत्र नहीं कि क्षत्रिय लोग जो है युद्ध में हिंसा करेंगे अन्यत्र नहीं करेंगे तो बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं क्षत्रियो को युद्ध में भी हिंसा नहीं करनी है।, ध्यान मैंने पीछे भी बताया हुआ है कि हिंसा और अहिंसा यहां पर उसकी बात नहीं की जा रही है क्षत्रिय भी युद्ध में हिंसा कर सकता है भाई एक जो नियम है एक जो रूल है आप यदि मान लीजिए कि आपको यदि महाभारत का पता होगा या कोई भी समय का नियम यह है कि निहत्थे के ऊपर वार नहीं करना चाहिए यह नियम जी ठीक है है जी। और ऐसे ही है कि भाई रात्रि में युद्ध नहीं करना चाहिए ये नियम शास्त्रीय नियम यही है तो अब ये रात्रि में युद्ध नहीं करना चाहिए निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए उसके पास यदि कोई आ, कोई साधन नहीं है युद्ध करने का तो नहीं करना चाहिए अब वैसे व्यक्ति के ऊपर यदि युद्ध कर रहे हैं वैसे व्यक्ति को यदि हम मार रहे हैं युद्ध में तो वह हिंसा कहलाएगा अहिंसा नहीं कहलाएगा कृष्ण भगवान भी तो जो है आ, आ, क्या बोलते हैं कि वह तो सारथी ही थे महाभारत में तो वह हिंसा नहीं किए थे उन्होंने उनको साथ दिया था हिंसा नहीं किए थे तो यहां पर इस चीज को समझना है कि देव और ब्राह्मण के लिए यहां समझना है कि देवता के लिए और ब्राह्मण के लिए मैं मारूंगा और दूसरे के लिए नहीं मारूंगा यहां पर तो देवता और ब्राह्मण के लिए मैं मारूंगा दूसरे के नहीं मारूंगा ये तो गलत है हाँ यदि एक विद्वान की रक्षा के लिए जो आवश्यक है और उसके लिए यदि फिर मारना पड़े तो वह अहिंसा के कोटि में ही आएगा हिंसा की कोटि में नहीं आएगा परंतु यदि ऐसे क्षत्रिय युद्ध कर रहा है तो क्षत्रिय हिंसा भी कर सकता है हिंसा भी कर सकता है यदि अधर्म पूर्वक कर रहा है तो वह हिंसा के कोटि में आएगा ध्यान में रखिएगा तो ऐसे करें, ए भी ही जाति देश काल समय ही अनवचिन्न बोल रहे हैं, ये इन जाति देश और काल और समय नियम विशेष जो है इनसे अनवचिन्न जो अहिंसा है वो महाव्रत कहलाता है अहिंसादय सर्वथा परिपालनी ये अहिंसा सर्वथा ही परिपालन करने योग्य है आगे सार्वभौम की व्याख्या कर रहे हैं कि सर्वभूमिशु माने सर्व विषय सर्वभूमिशु माने सर्व विषय सभी विषयों में जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों में सर्वथा पूरी तरीके से ही अविदित व्यभिचारा जो अविदित व्यभिचार है वो महाव्रत कहलाता है बोल रहे हैं कि भाई सभी विषयों में व्यभिचार अविदित होना चाहिए विदित नहीं होनी चाहिए ज्ञात नहीं होनी चाहिए अर्थात सभी विषयों में यदि हमारा व्यभिचार का मतलब क्या हुआ जी व्यभिचार का मतलब हुआ कि अपने पथ से लीक से हट जाना ये व्यविचार है ना जी हाँ जी अपने लीक से हट जाना यह व्यविचार है तो यहां पर कह रहे हैं कि वो जो सभी विषयों में व्यविचार का विदित होना अर्थात लीक से न हटना सभी विषयों के प्रति ऐसी तो सार्वभौम हो गया सभी भूमि सभी विषयों में अव्यभिचार अविलित जो व्यभिचार है उसको कहेंगे महाव्रत उसका नाम है महाव्रत तो इसी बात को कहा है महाव्रत अनुसार भवान महाप्रतम उसको महाव्रत कहते तो अतः किसी भी परिस्थिति में हमें जो है जो किसी जाति देश काल और समय से पृथक जब हम अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं तो ये फिर महाव्रत कहलाते हैं समझ गए? है? कोई शंका इसमें नहीं।, नहीं। भाई जी आपको कोई शंका आ, आपको कोई शंका प्रश्न चलिए मंत्र पाठ करते हैं समय हो गया अच्छा। फिर अगले अगले शनिवार को आ, आजी, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णा ouais, पूर्णाद पूर्ण पूर्णस्य पूर्णस्थमा पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति शांति आपका धन्यवाद धन्यवाद नमस्ते नमस्ते ओम ओम नमस्ते राज है मैं मेरे पास तो नहीं है आप मेरे को फोन कर दीजिए जिस तरह चाहे हेलो